शो टॉक, ध्यान सूत्र नंबर टू प्रिय आत्मन रात्रि को साधना की प्रारंभिक भूमिका कैसे बने उस संबंध में थोड़ी सी बातें आपसे कही हैं आप कहीं। साधना की जो दृष्टि मेरे मन में है वो किन्ही शास्त्रों पर किन्ही ग्रंथों पर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 तो ब्राह्मण हो गए प्रसंजित को खबर लगी तो वो मिलने आया बुद्ध से कि अंगुली परिवर्तित हुआ है वहां के बैठा उसने कहा हम सुनते हैं अंगुली साधु हो गए हैं क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूं बुद्ध बोले जो बगल में भिक्षु मेरे बैठे हुए हैं वो अंगुली माल प्रसंजित ने सुना उसके हाथ पर गए नाम तो पुराना था और डर वही था उस आदमी का अंगुली ने कहा मत डरो